पुनः भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओमम हिरण्यपाणि हे सवेत विचर्णी रोभे द्यावा प्रथेवे अर्थात सविता देव सोने के हाथों वाले हैं सविता देव विलक्षण हैं सविता देव स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों लोगों के बीच सूर्य को प्रेरित करते हैं सविता देव रोगों को नष्ट करते हैं सविता देव अंधकार को नष्ट करते हैं सूर्य अपनी शोभा से दोनों लोकों को आलोकित करते हैं सूर्य सोने के हाथों वाले हैं सूर्य प्राणदाता हैं सूर्य कल्याणदाता हैं सूर्य उत्तम सुखदाता हैं सूर्य प्रकाशवान हैं सूर्य दोष हारक हैं सूर्य राक्षसों के नाशक हैं सूर्य दुष्टों के नाशक हैं सूर्य हमारे अनुकूल होने की कृपा करें हे सविता देव अंतरिक्ष लोक में जो आपके धूल रहित उत्तम पथ हैं आपकी कृपा से हम उन पथों पर चलें हम आपके उन पथों पर चलते हुए सौभाग्यशाली हैं हम आपके उन पथों पर सुरक्षापूर्वक चल सकें आप उन पथों पर हमारे लिए संदेश कहने की कृपा करें।, <risals> करें हे दोनों अश्वनी कुमारों आप यज्ञ स्थल में पधारने की कृपा करें हे दोनों अश्वनी कुमारों आप यज्ञ स्थल में पधारने की कृपा करें आप यज्ञ स्थल में सोम रस पान करने की कृपा करें आसुनी कुमारों हम आप को सुख पूर्वक यहां बुला रहे हैं हे आसुनी कुमारों आप दर्शनीय हैं शक्तिमान हैं आप हमारी वाणी को अच्छे कार्य में लगाइए हे आसुनी कुमारों आप आज ही अपने रक्षा साधनों सहित इस यज्ञ में पधारिए आप हमारे यज्ञ की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए आप द्वार प्रदान कीजिए धन की रक्षा में मित्र देव हमारी सहायता करें आप द्वारा प्रदान किए गए धन से हम रक्षित हों वरुण देव हमारी सहायता करें आप द्वारा प्रदान किए गए धन की रक्षा में आदित्य देव हमारी सहायता करें आप द्वारा प्रदान किए गए धन की रक्षा में सिंधु देव हमारी सहायता करें आप द्वारा प्रदान किए गए धन से पृथ्वी लोक हमारी सहायता करें आप द्वारा प्रदान किए गए धन की रक्षा में स्वर्ग लोक हमारी सहायता करें हे सविता देव सविता देव सुनहरे रथ पर सवार होकर लोगों को देखते हुए प्रयाण करते हैं वे पृथ्वी को अंधकार से युक्त करते हैं सविता देव मनुष्य देव आदि सभी को धर्म में निवृत्त करते हैं सべて देव मनुष्य आदि सभी को प्रेरित करते हैं रात प्रदेवी पृथ्वी लोक को अंधकार से पूरा करती है रात प्रदेवी अंतरिक्ष लोक को अंधकार से पूरा करती है रात प्रदेवी स्वर्ग को व्याप्ति है रात प्रदेवी इस प्रकार सबको अंधकार से व्याप्ति है उषा देवी अद्भुत है उषा देवी हमारे लिए धनवती हो हम प्रातः काल अग्नि का आवाहन करते हैं हम प्रातः काल इंद्र का आवाहन करते हैं हम प्रातः काल मित्रदेव का आवाहन करते हैं हम प्रातः काल वरुण देव का आवाहन करते हैं हम प्रातः काल अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं हम प्रातः काल वनस्पति देव का आवाहन करते हैं हम भगदेव पूषण और रुद्र देव का आवाहन करते हैं हम प्राता काल में अधति देव का आवाहन करते हैं, हे भगदेव आप हमारे पत को प्रेरणत, आप सत्य सुरूप हैं, हे भगदेव आप उन्नत दाई, बुद्ध के प्रदाता हैं, आप हमारे लिए गाईयां उपजाएं। हम सूर्य की कृपा से सदबुद्धि वाले हो जाएं हम सूर्य की कृपा से धनवान हो जाएं हम सूर्य की कृपा से सूर्योदय में धन संपन्न हो हम सूर्य की कृपा से मध्याह्न में धन संपन्न हो हम सूर्य की कृपा से सूर्यास्त में धन संपन्न हो हे भगदेव आप धनवान हैं भाग्यवान हैं आपकी कृपा से हम यजमान भी धनवान बने हम उषा काल में यज्ञ करते हैं हम उषा काल में नमन करते हैं हम उषा काल में आवेद प्रगति विधियां संपन्न करते हैं जैसे अश्ववान रथ गतिशील रहते हैं वैसे ही भगदेव हमारे प्राचीन और श्रेष्ठ धनवाला बनाने की कृपा करें हे पूखादेव हम स्तोता आपके व्रत में लगे हुए कभी कष्ट को न पाएं पूखादेव हमारे पथ प्रदर्शक हैं मंत्र से कामना किए जाने पर पूखादेव राक्षसों का नाश करते हैं शत्रुनाशक साधन प्रदान करते हैं जो ब्राह्मण जागृत होकर यज्ञ विधान करते हुए जीवन यापन करते हैं वे ब्राह्मण विष्णु के देव के परम धाम को प्राप्त करते हैं आशुनी कुमार आप दोनों 11 से त्रिगुने देवताओं सहित पधारिए और इस यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें सात ऋषियों ने स्थितियों के साथ छंदों के साथ प्राण के साथ दिव्य सृष्टि का प्रादुर्भाव किया इन ऋषियों ने पूर्व ऋषियों का अनुसरण किया इन धीर ऋषियों ने वैसे ही इष्ट गंतव्य तक पहुंचाया जैसे लगाम घोड़े को अपने इष्ट गंतव्य तक पहुंचाती है यह सुवर्णमय धन आयु वर्धक है यह सुवर्णमय धन वर्चस्व वर्धक है यह सुवर्णमय धन धन वर्धक है यह सुवर्णमय धन पुष्टिवर्धक है यह स्वर्णमय धन भूमि से उत्पन्न है यह स्वर्णमय धन वर्चस्वदाई है यह स्वर्णमय धन तेजमय है यह स्वर्णमय धन हमें विजय स्त्री दिलाने की कृपा करें दक्षवानस्य ब्राह्मणों ने अच्छे मन से जो सोने के धागे को सैकड़ों सेना वाले राजाओं को बांधा उसी से हम 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए अपने शरीर पर बांधते हैं हम वृद्धा हो हम चिरआयु को प्राप्त करें हम यह बाणीमय आहुति आदित्य गणों के लिए अर्पित करते हैं हम यह घीमय आहुति आदित्य गणों के लिए अर्पित करते हैं वरुण देव हमारे विशिष्ट स्तुति सुनने की कृपा करें दक्ष देव हमारे विशिष्ट स्तुति सुनने की कृपा करें शरीर में विद्यमान सात प्राण सात ऋषि हैं ये सातौ ऋषि आलस्य रहित होकर शरीर की रक्षा करते हैं सोते हुए भी ये सातों लोक में जागृत आत्मा को प्राप्त होते हैं इस स्थिति में भी ये निरंतर प्राणियों की रक्षा में लगे रहते हैं हे ब्राह्मणस्पते आप उठिए हम देवत्व धारणा चाहते हैं हम इस निमित्त आपका आगमन चाहते हैं हे मरुदगण आप अच्छे दानकर्ता हैं आप हमारे समीप पधारने की कृपा कीजिए हे इंद्रदेव आप भी शीघ्र ही इनके साथ पधारने की कृपा कीजिए हे इंद्रदेव आप भी हमारे साथ निवास करने की कृपा कीजिए निश्चित रूप से ब्राह्मणस्पति विधि विधान के साथ उक्तों को उच्चारते हैं इन मंत्रों में इंद्रदेव वास करते हैं इन मंत्रों में वरुण देव वास करते हैं इन मंत्रों में मित्र देव वास करते हैं इन मंत्रों में अरेमा देव वास करते हैं इन मंत्रों में अन्न देव वास करते हैं भगवते श्रुति कहती है अरे हे ओम बम ब्राह्मणस्पते त्वमस्ययायंत सूक्तस्य बोधीतानयंच जिंव विसवम तदभद्रम यदवन्ति देव बृहद्वादेम वेधाते सुवेराह या इमा विश्वा विश्व कर्मा योनाह पेतान नामेज पाते नस्यानो देहें अर्थात भगवती सुरुती कहती हैं कि हे देवगण आप संसार के नियंत्रक हैं आप भलेभाती हमारे आकांग्छाओं को जानते हैं आप भले भांति हमारी प्रार्थना को जानते हैं आप हमें और हमारे संतानों को पोषितें हैं आप हमें सभी प्रकार के कल्याण उपलब्ध कराइए आपकी कृपा से हमारे संतान धीर वीर हो आपकी कृपा से हमारे संतान महिमावान हो आप सब कार्यों के कर्ता हैं आप पालक हैं आप अन्नपति हैं